बेबी क्या हुआ तुम्हें मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था बताओ जल्दी कौन परेशान कर रहा था तुम्हें किस कुत्ते में इतनी हिम्मत आ गई है विक्रांत लपक कर नैना के पास पहुंचा और फिर नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा नैना को सच में इस स्थाईकोन्ड्रो टीम का सामना करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी सो वो मन ही मन मना रही थी की विक्रांत यहाँ पहुँच जाएगा क्यूँकी इस तरह दीवार ऐसी भी झगड़ा कर लेने वाले लोगो के लिए विक्रांत सक्साना ऐसी अच्छी दवाई कोई और नहीं है इसलिए विक्रांत के यहाँ आ जाने के बाद नैना ने थोड़ी राहत की सांस ली लेकिन विक्रांत के मुंह से बेबी शब्द सुनकर नैना का दिमाग फिर गया उसने अपने कंधे से विक्रांत का हाथ झटक दिया oh, नैना तुम्हें बॉयफ्रेंड भी बना लिया। मुझे बताया अच्छा तो ये तुम्हारे लड़ने आया। फिर तो आज बहुत मजा आने वाला है आज तो लग रहा है इसकी भी चर्बी उतारनी पड़ेगी अविनाश ने हंसते हुए कहा अच्छा तो ये कुत्ता है इसके लिए तो मेरे पास एक खास डेबीज इंजेक्शन है एक पल में ही इसे ठिकाने लगा दूंगा तुम तुम डरो मत नैना मैं अभी इसके गले में पट्टा डालकर तुम्हारे हवाले कर देता हूँ रुको विक्रांत ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था ये तो मुझे पागल वागल लग रहा है किस पागल खाने से छूट के आयो भाई जरा बताना मैं वहां के डॉक्टर को फोन कर दू आकर ले जाये है। अविनाश ने विक्रांत का मजाक उड़ाते हुए कहा उसका जवाब सुन बाकी ताईकोडो टीम ठाके लगाते हुए हंस पड़ी वही जहाँ तेरी माँ भरती है और पता है तुझे तेरी माँ रोज मेरे पास आती भी थी जल्द ही तेरा एक भाई या बहन भी आने वाला है। उसके साथ खेलना तो मत विक्रांत के बेशर्मी की कोई सीमा नहीं थी खुद के साथ पंगे लेने वाले किसी को भी वो यूं ही बचकर नहीं जाने दे सकता है इस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त भी विक्रांत को जरा सी भी शर्म नहीं आई तेरी माँ का विक्रांत यही नहीं रुका बल्कि उसने दो चार गालियां भी बगटाली विक्रांत इस तरह की गली छाप लड़ाई में एक्सपर्ट था उसे तो ये सब करने में खूब मजा आता था इस तरह की लड़ाइया करने का उसके पास एक दो साल नहीं बल्कि दो जन्मों का एक्सपीरियंस था वाह भाई क्या बात बोलिया बोले <laughs> अमित हंसते हुए बोल पड़ा उसने विक्रांत को और चढ़ा दिया तेरी तो अविनाश के लिए विक्रांत की ये बातें जहर का घूंट पीने से कम नहीं थी उसने गुस्से में अपना हाथ उठाते हुए विक्रांत को पंच करने के लिए बढ़ गया विक्रांत को इसी पल का इंतजार था वो इतनी देर से इसीलिए बद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि अविनाश उसके ऊपर हमला करने को मजबूर हो जाए और फिर जब उसने एक बार भी विक्रांत पर हमला कर दिया तब फिर बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स को उसके ऊपर चार्ज करने का मौका मिल जाएगा और फिर एक झटके से अविनाश जेल की कोठरी में पहुंचा दिया जाएगा जैसे ही अविनाश ने अपना हाथ विक्रांत को मारने के लिए उठाया तुरंत ही विक्रांत पीछे हट खुद को बचाने में लग गया लेकिन तभी अचानक अविनाश रुक गया उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया शायद उसे विक्रांत की चाल समझ में आ चुकी थी और अब वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता था आजकल के बच्चे भी न साले अपने बाप को चूतिया समझने लगे हैं। ने गुस्से में जमीन पर थूकते हुए कहा, तुझे तो बड़ा लड़ने का शौक है ना तो चलो फिर मेरे फील्ड में चलो वहाँ देखते है इसमें कितना दम है चलो, बताता तुम सबको। विक्रांत ने जोश, जोश में हामी भर दी वैसे भी मेरे हाथ में बहुत दिन से खुजली हो रही है आज लग रहा है खुजली खत्म होगी और हाँ अपनी बीवी को बोल देना तेरे मरने के बाद मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा फिर बेचारे को तेरे मरने का दुख नहीं होगा न चल चल अभी पता चलेगा कि मौत किसकी होने वाली है अविनाश अब, अब विक्रांत के साथ बहस करके फालतू में अपना दिमाग नहीं खपाना चाहता था बल्कि नैना ने नै विक्रांत को खुद की तरफ खींचते हुए धीरे ऐसी बोलते हुए उसे रोकने की कोशिश की नहीं नैना मैं इन सालों को अब ऐसे नहीं जाने दे सकता इनकी इतनी हिम्मत की ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं अब चाहे तुम इन्हें माफ कर दो लेकिन मैं नहीं कर सकता विक्रांत लंबे-लंबे फिल्मी डायलॉग बोलने लग गया वो किसी भी हालत में नैना को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था नहीं विक्रांत तुम समझ नहीं रहे ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों को माफ कर देना चाहती हूँ बट तुम तुम इन लोगों से नहीं लड़ सकते समझो तुम मतलब विक्रांत मैंने ताइकवांडो और मार्शल आर्ट दोनों सीखा है और आज तक मैं सिर्फ दस फाइट हारी हूँ कोई भी मुझे ताइक्वांडो में हरा नहीं पाया और इस दस बार में एक बार मेरे और तुम्हारे बीच ड्रॉ भी हुआ था बाकी के नौ बार मैं अविनाश से ही हारी हूँ आज तक मैं उससे कोई भी फाइट नहीं जीत पाई हूँ नैना ने कहा यह सुनकर विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया क्या तुम? तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई हे भगवान! अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि हर सिचुएशन में डटकर खड़ी रहने वाली नैना इस वक्त इतनी असमंजस की स्थिति में क्यों है अगर इस वक्त वो इन ताइक्वांडो वाले ग्रुप को माफी मांगने पर मजबूर करती है तो हो सकता है कि उनका लीडर अविनाश बीच में आ जाएगा और फिर नैना को बेजती का सामना करना पड़ सकता है वही अगर दूसरी तरफ उसने इन लोगों से माफी नहीं मंगवाई तो फिर उसके साथ वाले इन्वेस्टिगेटर्स के सामने भी उसकी बेजती हो जाएगी विकांत को भी सारी बात पता नहीं थी वो तो सामने अपनी पोज बनाने के जोश में था तो उसने बिना कुछ सोचे समझे ही जोश में आकर अविनाश से पंगा ले लिया था उसे तो ये बात पता ही नहीं थी की ये अविनाश नैना से भी ज्यादा एक्सपर्ट और डेंजरस है विक्रांत खुद की नैना के साथ हुई लड़ाई को याद करने लग गया उसे अच्छे से याद है नैना से ही जान बचाना उसके लिए कितना मुश्किल हो गया था वो तो अच्छा हुआ था कि उसकी फाइट बीच में ही रोक दी गई थी वरना विक्रांत तो नैना से भी नहीं जीत पाया होता और अब तो ये अविनाश नैना का भी गुरु है खुद नैना आज तक उससे कभी नहीं जीत सकी है तो फिर विक्रांत तो बहुत दूर की चीज है विक्रांत की हालत यह है कि वो चाहे कितने भी पैंतरे लगा ले अविनाश के सामने बामुश्किल ही टिका लेकिन जो कहा। तुम इससे मत भिड़ो। कैसे भी करके बात खत्म करो और चलो यहाँ से ओह क्या बात हो रही दोनों तो आशिकों में डर गए क्या अविनाश ने विक्रांत को चिड़ाते हुए कहा अगर डर गए हो तो कोई बात नहीं माफी मांग लो छोड़ दूंगा तुम दोनों को चुप कर मादस चल जहाँ चलना हो विक्रांत ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा भले ही विक्रांत उसे फाइट में नहीं हरा सकता लेकिन जुबानी बहस में विक्रांत से कोई नहीं जीत सकता ओ बड़ी गर्मी क्या बात है चलो फिर देर किस बात की अविनाश ने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा विक्रांत, विक्रांत के साथ ही चलने लगा तभी नैना ने उसका हाथ पकड़ रोक दिया और फिर वो अविनाश की तरफ देखते हुए चिल्ला पड़ी मैं लड़ूंगी तुमसे चलो तुम ओह क्या बात है इतना प्यार चलो कोई बात नहीं मन हो तो दोनों मिया बीवी साथ आ जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है अविनाश ने जवाब दिया उसकी बात सुनकर सारे ताइक्वांडो एक्सपर्ट ठाके लगाते हुए हंस पड़े। नहीं ना तुम नहीं लड़ोगी विक्रांत ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा मुझे आज कुछ भी हो जाए चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए लेकिन मैं खुद के सामने किसी औरत को लड़ते हुए नहीं देख सकता तुम अब बीच में नहीं आओगी विक्रांत नैना विक्रांत को रोकना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने उसका हाथ छोड़ा दिया और फिर अविनाश के पीछे निकल पड़ा ओह हो ग्रुप वालों ने विक्रांत और नैना को देख वोटिंग शुरू कर दी इसके बाद सभी लोग इस रेस्टोरेंट वाली ही बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए वहीं पर अविनाश अपना ताइकमांडो क्लास चलाता है अविनाश और विक्रांत फाइट करने के लिए ताइकवांडो की रिंग में पहुंच चुके थे रिंग के चारों तरफ ताइकवाडो ग्रुप के मेंबर घेरा बनाकर खड़े हो गए इस वक्त ताइकवाण्डो ग्रुप वालों का उत्साह देखते ही बन रहा था उन्हें अपने गुरु अविनाश पर पूरा यकीन था कि वो चुटकियों में विक्रांत को धूल चटा देंगे वही जितने डी नगर के इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ मौजूद थे सभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था उन्हें कहीं न कहीं आभास हो गया था कि आज विक्रांत बुरी तरह पिटने वाला है